Oh mm -hmm. तो ओम ओ शांति शांति शांति योगदर्शन की तरासीवी कक्षा योगदर्शन के दूसरे पात्र साधन पाठ का क्रम चल रहा है जिसमें कल हमने अंतिम सूत्र देखा था आसन के बारे में योग का तीसरा अंग आसन स्थिर सुखम आसनम ये इन्होंने लक्षण किया था और भाष्य में जो आसन बताए गए उनको एक एक करके देखेंगे पिछले पाठ में से कि को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी बन सकते हैं बन सकते, सकते हैं तो ठीक है परस्पर सहायक तो हैं ही ये सब ईश्वर परिधान भी सहायक है और भी सब चीजें परस्पर सहायक हैं वो तो प्रसंग ये था कि मुख्य कौन है दोनों में से अगर दोनों में से एक को कर रहा हो तो यमों की मुख्यता है वैसे तो सब सब आवश्यक हैं परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं सहायता करते हैं प्रभाव पड़ता ये ठीक है ऐसा नहीं केवल कह सकते लेकिन आंतरिक यानी मन की शुद्धि जब होती है वो आवश्यक है और मन की शुद्धि तो परिपूर्णता को तब प्राप्त होगी जब साथ में अन्य यमों का भी पालन होगा यमों के विपरीत आचरण चल रहा है तो ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि मन शुद्ध हो गया है मन तो शुद्ध नहीं है उस समय अशुद्ध ही माना जाएगा वो तो ये आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक ही में सबको भी डाल दें नहीं तो फिर भेद करने का प्रयोजन ही नहीं रहेगा भेद भी है अपनी जगह पर भेद है और फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक प्रक्रिया बताई इन्होंने कि आत्मदर्शन की योग्यता तो आगे जाकर के आएगी पहले यहां केवल सत्व की शुद्धि की बात है मन शुद्ध होगा बस अब मन शुद्ध होगा तो फिर आगे की चीजें होती चली जाएंगी आत्मदर्शन की योग्यता अपने आप में शौच से ही आ जाती हो ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ एक हो गया तो दूसरी चीजें क्रमशः आती चली जाएंगी उसमें अन्य का भी सबका सहयोग होगा ज्ञान विज्ञान का सबका स्वाध्याय का इन सबका सहयोग होता ही है होना चाहिए ठीक बात है ठीक है औरों को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बात पहले मैं बोली चुका हूं कि अगर अन्य यमों का पालन नहीं हो रहा है तो सत्व शुद्धि की बात ही नहीं आ पाएगी चित्तमलों तो का ही तो सत्व की शुद्धि है चित्त के मल क्या है अब चित्त का मल अविद्या भी है मुख्य दोष वही है बाकी सारी चीजें और भी जुड़ जाएंगी क्लेश जुड़ जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त करना ये करना तो इस शौच से एक शौच बाहर का है उससे भी अंदर प्रभाव पड़ा है तो थोड़ी शुद्धि हुई अन्य चीजों से भी शुद्धि हुई आंतरिक प्रयास करके भी हमने अपने संस्कारों को ठीक किया तो ये प्रक्रिया चल पड़ती है वो अंत तक शुद्धि तो यूं कहेंगे तो अंत तक चल रही है संस्कारों को क्षीण करना दग्धबीज करना और वो संस्कारों को भी अविद्या के संस्कारों को भी हम अशुद्धि के रूप में लेंगे न केवल वृत्ति को बल्कि संस्कार को भी लेंगे और संस्कारों की शुद्धि अंतत होते होते तो असमप्रज्ञात में जाकर के होती है ज भाव को प्राप्त होगा जीवन मुक्त होगा तब तक का सारा कार्य आप एक शब्दों में कहना चाहें तो शुद्धि तो कर रहे हैं एक दृष्टि से पर उस वहां अंतिम तक की शुद्धि को लेते हुए यहां साथ में दिया गया कि शुद्धि की पहुंच वहां तक है इतनी दूर तक हो जाती है लेकिन सामान्य रूप से जो हम शुद्धि करते हैं वो एक निचले स्तर की है लेकिन वो ऊंचे जाएगी तो यहां तक पहुंचेगी वो जो दृष्टा होते हैं साक्षात्कृत धर्मा होते हैं वो ऋषि लोग हुए उस विषय के ज्यादा विशेष रूप से अध्यात्म के ज्यादा विशेष ज्ञानी क्योंकि इसको स्वाध्याय करने वाले को कहीं अड़चन आएगी कहीं दिक्कत होगी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं विषय तो उसके लिए इस तरह की सहायता मिलती रहेगी उसको ऐसे व्यक्ति मिलते रहेंगे स्वाध्याय में जिसकी रुचि है स्वयं पढ़ रहा है वहां पुस्तकों से तो प्राप्त कर ही रहा है उसके अलावा उसको विशेष विशेष व्यक्ति मिलते रहेंगे कह सकते हैं हाँ सभी सभी जो ऋग्वे वेदों के मंत्रों पे जो ऋषि लिखे गए वो तो पहले हो चुके है भूतकाल के हैं वो तो उस समय उन्होंने प्रथम बार जिन्होंने प्रचारित किया प्रकाशित किया दर्शन किया उनके नाम से प्रसिद्ध हो गए वो वहां पर लेकिन उसके बाद भी तो ऋषि होते रहे हैं और तो बाद में भी या वर्तमान में भी जो उन मंत्रों के दृष्टा हैं मंत्र के रहस्य को जानने वाले हैं तो वो लोग उपस्थित होते हैं और जहां व्यक्ति को ये लगता है कि इस व्यक्ति में रुचि है बहुत स्वाध्यायशील है, है तो इस तरह के व्यक्ति स्वयं ही उसको बताने लग जाते हैं स्वयं ही है उसको निर्देशित करने लग जाते हैं वो चाहते हैं कि ऐसा पात्र है ये तो इसको मैं दू कुछ ये समझ सकता है इन बातों को हर कोई उन बातों को नहीं समझ सकता तो चाहते हैं कि ये बातें दूसरों को बता जाए पात्र को देखते ही उनके अंदर से निकले हा यहां उपयुक्त जगह है जैसे दाता उपयुक्त व्यक्ति को देख के एक दान को प्रवृत्त हो जाता है ऐसे ही ब्राह्मण भी योगी भी जानवान भी उपयुक्त पात्र को देख कर के देने को उद्यत हो जाता है उस तरह से इसके पास में सहयोग होगा जैसा पता ही था कि जो ईश्वर परिधान की प्रमुखता लेके चलते हैं तो ईश्वर परिधान को लिया तो बाकी चीजें भी यम नियम का पालन भी उसमें जुड़ जाते हैं ये जो अर्थ किए जाते हैं ईश्वर प्रणिधान के कि ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलना ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार करना ये सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास इसकी दृष्टि से यह कथन है ठीक है ईश्वर को सारे कर्मों का अर्पण कर देना प्रारंभ जो होगा ईश्वर प्रणिधान का प्रणिधान का मतलब है उस पर एकाग्र होना ईश्वर पर केंद्रित होना प्रथम दृष्टि यही कार्य होगा ईश्वर पर केंद्रित हो जाना ईश्वर को ज्ञान में प्रज्ञा में बुद्धि में अपने बनाए रखना यह ईश्वर प्रणिधान का आएगा बाकी जो सारी चीजें हैं अब इसके साथ साथ जुड़ जाती है जो ईश्वर परिधान को इस तरह से करेगा तो बाकी चीजें जुड़ती चली जाएंगी वो यम नियम पर अलग से ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन ईश्वर परिधान से है तो बाकी सारी चीजें आएंगी ही आ ही जाएंगी तो वहां ये बात मैं कहना चाह रहा था कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है इसका यह अर्थ नहीं है कि यम नियम का पालन न करते हुए उसको समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर परिधान से ही हो जाएगी मात्र ईश्वर परिधान से तो मात्र ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की प्राप्ति या तो समाधि की प्राप्ति हम कहेंगे भी तो उसमें ये सारी चीजें तो बाद में जुड़ी जाएंगी इस दृष्टि से कथन है इसकी प्रधानता बताने के लिए लेकिन अगर तत्वतः आप कहें कि बस ईश्वर प्रणिधान है मन को ईश्वर में लगा रखा है बस इतना ही है बाकी चीजें गलत करता चला जा रहा है तो नहीं प्राप्त कर सकता है वो तो यहां ईश्वर परिधान मन को ईश्वर पर लगाना मन पर मन को ईश्वर पर केंद्रित करना विचार को ईश्वर पर केंद्रित रखना इतने इतने कोई ईश्वर पर प्रणिधान लेंगे और बाकी चीजें इसके साथ साथ जुड़ जाएंगी अब जब हम सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं जब न्यायकारी मान रहे हैं तो न्यायकारी मान रहे हैं इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो सारे कर्मों को शुद्ध करने ही लग जाए यमों का पालन ही करने लग जाए आवश्यक नहीं है न्यायकारी मान रहे हैं अच्छे कर्म के लिए भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है और गलत भी कर रहा है तो भाई ठीक है भगवान जो देगा मैं भोगूंगा गलत किए जा रहा है और ईश्वर के न्याय को भी स्वीकार कर रहा है ठीक है मैं दंड भुगतूंगा ऐसा करके चला जा रहा है वो ईश्वर को अर्पित कर दिया जैसा वो देगा वैसा करेगा जैसा वो देगा वैसा मैं स्वीकार कर लूंगा और सब क्रियाओं को ईश्वर को अर्पित करने का जो पहला अर्थ आपने कहा कि ईश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार करना ये तो अगर उसकी आज्ञाओं के अनुसार सारे कर्म करने लग गया तब तो सारे यम नियम आ ही जाएंगे उसमें पर इसकी शुरुआत कैसे करेगा व्यक्ति सबसे पहले वो ये भाव बनाएगा कि ईश्वर के निर्देशों के अनुसार मैं चलूंगा मुझे चलना है ये जो भाव बन गया अभी चल नहीं पा रहा है वो जानता भी नहीं है ईश्वर के सारे विधानों को और जिनको जानता है उनको अभी कर भी नहीं पा रहा है लेकिन उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा इतनी स्वीकार्यता उसको हो गई है ये ईश्वर परिधान हो गया उतने उसमें प्रारंभ तो ऐसे ही होगा सबसे पहले हम मन में ही निश्चय करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा मैं वेद की आज्ञा के अनुसार चलूंगा अब यह ईश्वर परिधान हो गया मन वहां पर टिक गया उसका केंद्रित उस पर हो गया अब धीरे धीरे अभ्यास करेगा करता चाहेगा अधिक अधिक करता चाहेगा और अंतिम परिणति ये होगी कि वो सारा ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लग जाएगा और उसमें देखेंगे तब यमनियम सारे के सारे आ जाएंगे लेकिन प्रारंभ का जो ईश्वर परिधान है निश्चय है वहां सारे यमनियम पालन नहीं करने लगेगा वो ऐसे में दूसरों की भी उपयोगिता तो जब निश्चय कर लिया अब करते करते धीरे धीरे बाकी यम नियम भी अधिक अधिक वो पालन करने लग जाएगा उस दृष्टि से केवल ईश्वर प्रणिधान को लेके भी जो चलते हैं तो यम नियम पूर्वक ही समाधि को प्राप्त करते हैं ये अभिप्राय ठीक है तो आगे चलते हैं स्थिर सुखम आसनम ये जो हमने कल सूत्र देखा जिसमें हम स्थिरता से और कष्ट रहित स्थिति में बैठ सकते हैं हमारे लिए हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है बस यही आसन का लक्षण है वो चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे आराम कुर्सी पर बैठे चाहे जमीन पर बैठे पर हाँ जमीन पर बैठ के सीधे बैठते हैं तो एक अधिक अनुकूलता होती है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो वही अच्छा होता है बाकी तो बाध्यताएं हैं, हैं उसमें अनुकूलता से जितना हो जाए उतना व्यक्ति करता है इस लक्षण को देने के बाद भी व्यासी ने कुछ आसनों के नाम बताए ऐसे आसनों के नाम बताएं जिसमें स्थिर सुखम आसनम ये लक्षण घट सकता है प्रमुखता से घट सकता है ध्यान करने वाले लोग जिन आसनों का अधिक उपयोग करते हैं उनका नाम इन्होंने ले दिया प्रमुखता से बताने के लिए हमें कुछ उदाहरण बता दिए कि ये ये स्थितियां हैं जहां स्थिर सुखमासनम हो सकता है अब कोई व्यक्ति ऐसा अनभ्यस्त है बैठने का आदत ही नहीं है जिसको किसी भी तरह से न कुर्सी पे टिक के बैठ सकता है न जमीन पे टिक के बैठ सकता है कहीं नहीं वो तो हिलता ही रहेगा वहां स्थिरता ही नहीं है उस पर लागू नहीं होगी बात हाँ वो भी प्रयत्न करेगा उसके उपाय आगे अगले सूत्र में बताए जाने हैं उसको करते करते लेकिन इन स्थितियों में इन आसनों में स्थिर सुखम अच्छी तरह घट सकता है देर तक घट सकता है और ये अधिक उपयुक्त हैं इस दृष्टि से इन्होंने कुछ आसन बताए तो पद्मासन बताए तो पद्मासन से हम सब परिचित हैं कि नीचे बैठ करके और हम अपने पैरों को पंजों को एडी को दूसरी जंगा पे रख लेते हैं दाहिने पैर की एडी पंजे को उठा करके और बाई जंगा पर रख लेते हैं पीछे की तरफ एडी पीछे रहती है और बाई बाएं, बाएं टखने और पंजे को उठा करके दाहिनी जंगा पर रखते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से होकर के पैर चले जाते हैं हाथों को अपनी अनुकूलता से रख सकते हैं ये पद्मासन प्रसिद्ध है दूसरा यहां पर लिखा है भद्रासन उससे पहले एक वीरासन भी पाठभेद मिलता है आपकी कुछ पुस्तकों में हो सकता है वीरासन तो वीरासन है जैसे हम वज्रासन पर बैठते हैं वज्रासन में तो दोनों पैरों को नीचे लगा लेते हैं दोनों पैरों को हम पीछे की तरफ कर लेते हैं लेकिन इसमें वीरासन में एक पैर को ऊपर रखते हैं एक पैर वज्रासन की तरह पीछे जाएगा और दूसरे पैर को तलवे को जमीन पर रख लेते हैं और घुटना ऊपर आ जाता है जैसे इन्होंने शक्तिनंदन जी ने किया हुआ है हनुमान आसन कह लीजिए जैसे हम उकड़ू भी बैठते हैं उकड़ू भी बैठते हैं तो उकड़ू बैठते समय हमारे दोनों तलवे जमीन पे रहते हैं और घुटने ऊपर रहते हैं वो तो दोनों पैरों से हुआ तो एक पैर को तो वज्रासन की तरह से पीछे ले लिया और एक पैर को किया ऐसे बहुत लोग बैठते हैं हमने देखा, हाथ को हम घुटने पर रख सकते हैं जो हाथ जो घुटना ऊपर है उस पर रख सकते हैं नीचे रख सकते हैं अनुकूलता से कोई सा भी पैर कर सकते हैं इसको वीरासन बोलते हैं अब जैसे कि जो उठने वाला होता है ना बैठ करके तो ये वीर तो उठने को तैयार रहता है थोड़ा जो उठने को उद्यत हो जैसे दौड़ लगाते हैं बैठते हैं और बैठ करके फिर एकदम दौड़ते हैं तो कैसी स्थिति रखते हैं एक पैर आगे और एक यू पीछे कुछ उस तरह से है वीरों की तरह से वीरासन दूसरा है भद्रासन भद्रासन में आजकल जिसको तितली आसन बोलते हैं तितली आसन वाली स्थिति बटरफ्लाई बोलते हैं तो उसमें दोनों एड़ियों को मूलेंद्रिय के पास में नीचे सीवनी भाग में रखते हैं अंडकोश के नीचे के भाग में दोनों एडियों को नीचे रख लेते हैं यानी सटा करके रखते हैं पीछे की तरफ और घुटने बाहर की तरफ रहते हाथों को पंजों के पास में रख सकते हैं। पंजों के आगे रख के चूंकि तो वहां बांध लेते हैं जैसे रखते हैं कई जने बटरफ्लाई में घुटनों पर रखते हैं उसकी जगह आगे की तरफ बांध के जैसे रख लेते हैं ये एक बैठने का तरीका है तो भद्रासन कहा स्वस्तिकासन स्वस्तिकासन में दोनों पैरों के पंजे और एडियों को दूसरे पैर के जांग और पिंडली के बीच में लगा लेते हैं दोनों तरफ लगा लेते हैं उसको अंदर बीच में आ जाते हैं वो और पैर फैल जाते हैं कमर सीधी रहती है ये स्वस्तिक आसन हुआ दंडासन दंड तो डंडे दंड़ तो को बोलते हैं वैसे और तो दंडासन में हम सीधे बैठ जाते हैं बैठ करके पैरों को आगे फैला लेते हैं सीधे पैरों को पूरा फैला लिया जो मोड़ नहीं सकते हैं उनके लिए और हाथों को पीछे रख सकते हैं पीछे टिका लेते हैं सहारे से दोनों पैर कर लिए तो भी एक आसान आराम की स्थिति स्थिर सुखम दोनों पैर फैला करके उन पैरों को एकदम सामने रखेंगे तो थोड़ा सा तनाव लग सकता है तो जैसे शवासन आदि में रखते हैं थोड़ी सी पैरों की दूरी कर लेते हैं एड़ियों के बीच में पैरों में और पंजों को ढीला छोड़ देते हैं इधर थोड़ा सा इधर बगल बगल में चले जाते हैं बीच में भी रहे तो कोई बात नहीं ये हुआ दंडासन बैठकर किए जाने वाले आसनों में विश्राम का आसन ये दंडासन है जैसे लेटकर किए जाने वाले आसनों में पीठ के बल लेट कर करते हैं तो शवासन विश्राम का आसन है और पेट के बल लिए जो आसन किए जाते हैं उसमें विश्राम का आसन मकर आसन होता है दोनों हाथों को आगे रख लेते हैं सिर को टिका लेते हैं सीन, शिथिल छोड़ देते हैं तो ये दंडासन है इसमें भी कर सकते हैं फिर है सोपाश्रय सोपाश्रय का मतलब है आश्रय के सहित उपाश्रय के सहित उपाश्रय मतलब सहाय सहारा लेते हैं तो एक लकड़ी जैसा भाग होता है आपने बहुत साधु संतों के ऋषि मुनियों के देखा होगा तो उसको अंग्रेजी में टी की तरह से होता है नीचे एक डंडा ऊपर सीधा भी होता है या चक्राकार भी हो सकता है अर्धचंद्राकार भी हो सकता है हाथ इधर उधर न जाए अथवा सीधा लंबा भी हो सकता है उसको अपनी यहां भी रख लेते हैं कई जने कई बगल में भी रख लेते हैं यूं यहां टिका करके एक टेक है बस आधार है क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा किसी को कंधे या गर्दन दुखने की स्थिति बन सकती है अधिक देर तक तो उसमें सहारा ले लेते हैं जैसे हम टेबल आदि पे भी बैठते हैं तो सहारा ले लेते हैं इत्यादि तो वो एक सहारे की तरह सामने भी रख लेते हैं दोनों हाथों को किसी की इधर भी रख लेते हैं तो जब आश्रय लेकर के बैठते हैं ये सोफाश्रय इसमें भी आपत्ति नहीं है और कुछ लोग उस पर सिर भी रख लेते हैं अगर नहीं टिका जा रहा है लंबे समय तक है और लेकिन ध्यान करना है गर्दन नहीं टिक पा रही है सीधी सीधी गर्दन में दर्द है तो उसको टिका लेते हैं तो बल कम लगता है आराम से कर सकते हैं आगे है पर्यंकम तो पर्यंक वैसे तो पलंग को बोलते हैं तो पलंग पे तो हम सोते हैं तो ऐसे सोते हुए और सोने के भी कई तरीके होते हैं तो यहां पर है शवासन वाला सीधे ठ के बल लेट जाते हैं और इसमें नींद की तो समस्या रह गई थी लेकिन जिनको उपासना करनी है तो ठीक है कर सकते हैं आपत्ति नहीं है उसमें वैसे बैठ के ही करना है ये तो उनके लिए जो रुग्ण है ये जो समर्थ नहीं है थकान हो गई है तो बैठ के ही करना चाहिए लेकिन ये भी एक विषय है कर सकते हैं तो पैरों को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं आगे की तरफ से किनारे से और हाथ घुटनों की तरफ होते हैं जानों की तरफ होते हैं उसमें इधर उधर नहीं अगल बगल में थोड़ा पास में आके जब हम करते हैं जैसा शवासन में करते हैं शरीर से थोड़े से दूरी रख लेते हैं इसको पर्यंकासन फिर है क्रौ निषदनम क्रौ एक कौंच क्रौ एक पक्षी का नाम है वो खड़ा रहता है तो ऐसा कहते हैं एक पैर से खड़ा रहता है वो तो क्रच निषेधनम थोड़ा कठिन तो है लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते होंगे तो एक पैर से तो पहले दोनों पैरों से खड़े हो जाते हैं फिर एक पैर को उठा करके जो तलवे का भाग है उसको दूसरे जांघ के पास में लगा लेते हैं ऊपर खींच के घुटना मुड़ जाता है और एडी ऊपर की तरफ रहती है पंजा नीचे की तरफ रहता है तो जैसे ये जांग है मान लो यू है तो ये ये जो पैर है इसको आके यूं लगा देते हैं इसका सहारा ले लेते हैं थोड़ा तिरछापन आता है ये इसके सहारे पे टिक जाता है संतुलन बना के रखना होगा एक को करने में तो कठिन है दूसरे पैर से भी कर सकते हैं एक क्रॉंच की पक्षी की तरह से जो है पक्षी के तरह से तो क्रॉंच निषेधनम वैसे निषेधनम बैठने को कहते हैं पर वो खड़ा ही रहता है जैसा है इसी तरह से वर्णन किया जाता है दूसरा है हस्ती निषेधनम और फिर आगे है उष्ट निषेधनम हाथी की तरह से बैठना और ऊंट की तरह से बैठना तो हाथी और ऊंट के बैठने में अंतर होता है हाथी का बैठना और ऊंट का बैठना तो हाथी जब बैठता है तो अपने आगे के पैरों को यूं यूं रखता है आगे उसका जो अगला भाग होता है वो आगे होता है और ऊंट बैठता है तो यू पीछे करके बैठता है उसके घुटने आगे रहते हैं पंजा और एडी पीछे जाती है जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं ऐसे वो आगे के पैरों को यूं करता है पीछे की तरफ रखता है और हाथी तो यू मोड़ नहीं सकता है वो तो आगे के लिए कर तो हस्ती निषेधन क्या हुआ कि हम बैठे पीछे वज्रासन की तरह से बैठ सकते हैं हाथों को आगे रख लिया फैला करके और आराम दे दिया और इसमें जैसे हाथी पीछे भी पूरा नहीं टिक करके बैठता है वज्रासन पे जैसे हम बैठ जाते हैं वो थोड़ा उठा हुआ रहता है हाथी का पीछे का भाग तो उसके पैर ही ऐसे होते हैं तो हम इसमें इसकी हस्ती निषेधनम के लिए यूं स्वीकार करते हैं कि पंजे तो पीछे टिके रहेंगे और घुटने भी टिके टेक लिए और हम थोड़े उठ गए ऊपर से जांघें सीधी यूं रहेंगी पीछे भी नहीं यूं जैसे बच्चे चलते हैं हाथ और पैर से घुटने और हाथ के बल से बच्चे चलते हैं जैसे घुटने के बल से ऐसी स्थिति आ गई जैसे कि पशु होते हैं जैसे बकरी आदि होती हैं, ये सब तो वो तो पैर से चलते हैं लेकिन घुटने को टिका देना है हमारे को और आगे इधर कोहनी और हाथ को टिका देना है तो बीच का भाग पेट छाती वो ऊपर रहेंगे जमीन से इस तरह से इसको कई बार जैसे उपासना में बैठे पदमासन या सिद्धासन स्वस्तिकासन लगा रखा है और व्यक्ति से रहा नहीं जा रहा है थक गया है ऊपर सीधे नहीं बैठा जा रहा है तो भी हाथों को आगे रख लेते हैं कई बार आगे रख लेते हैं सिर को नीचे टिका लेते हैं तो थोड़ा आराम आ जाता है फिर सीधे बैठ जाते हैं ये हस्ती निषेधनम और उष्ट्र निषेधनम में अब हमको हाथ को पीछे की तरफ रखना है वज्रासन में या तो उपड़ू पीछे से बैठ करके घुटने टिका करके और आगे के भाग को हाथों को आगे ना रख करके पीछे करते हैं तो हम पीछे तो मोड़ सकते नहीं है इसलिए इसको दोनों हाथों को अगल बगल में मोड़ के अंदर की तरफ रखते हैं दाइना हाथ बाएं घुटने पे आ जाता है और बाया हाथ दाहिने घुटने पे आ जाता है यूं पीछे की तरफ आ जाता है कोहनी थोड़ी आगे आ जाती है और हाथ यू एक दूसरे से यू कट करके और यूं पीछे आ जाते हैं और सिर को अपने हिसाब से यूं भी आगे भी रख सकते हैं या तो नीचे थोड़ा झुका के टिका भी सकते हैं योग उष्ट्रिषणम फिर है समसंस्थानम इसमें समसंस्थानम के लिए अलग अलग ढंग से कुछ विवरण मिलते हैं श्लोकों में उसमें जो सरल सा जो समझ में आया मेरे को वो ये कि इसमें दोनों पैरों के तलवों को परस्पर मिला देते हैं एडी और पंजों को मिला देते हैं आगे की तरफ भत्रासन में तो हम पीछे की तरफ खींच लेते हैं एकदम पीछे एडी को पीछे की तरफ ले आते हैं जंगाओं के मूल में ले आते हैं पर इसमें पीछे की बात नहीं लेकिन मिला देते हैं दोनों को मिला देते हैं और मिला करके बैठ जाते हैं पैर थोड़े फैलेंगे क्योंकि एकदम पैर तलबों को मिलाया है तो तो आगे की तरफ लटका करके ऐसे नीचे नहीं करना है इसको सामने की तरफ रख के आराम से उसमें बैठ सकते हैं ऐसी एक टीका टीकाकरण व्याख्या की है समसंस्थानम तो इस प्रकार से स्थिर सुखम यथा सुखम च इतवम आदि स्थिर सुखो यथा सुखो हो जिसको जिसमें अनुकूलता हो वैसा आसन किया जा सकता है तो ये स्थिर सुखम आसन ये तो इसका लक्षण बताया लेकिन ये स्थिरता और सुखपूर्वकता आए कैसे उसके लिए उपाय क्या है तो अगले सूत्र में बताते हैं इसकी भूमिका में है तसे वह स्थिर सुखत्व प्राप्तअर्थम उपायम आह उसी आसन की स्थिरता और सुखपूर्वकता के लिए सुखत्व की प्राप्ति के लिए उपाय को बता रहे हैं जिसके लिए अगला सूत्र है सैतालीसवां प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति दो उपाय बताए गए पहला है प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा है अनंत समापत्ति प्रयत्न यानी जो हम यत्न करते हैं वो यत्न कैसा हिलने डुलने का करते हैं कभी हाथ इधर कभी पैर उधर कभी खुजली हो रही है कभी कुछ हो रहा है कभी ऐसे जो हम हिलते डुलते हैं ये हमारा बिना प्रयत्न के हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो एक तो उसको रोक देना प्रयत्न की शिथिलता कर देते हैं बाह्य रूप से अब भाइय रूप से शरीर को हमने स्थिर कर दिया प्रयत्न की शिथिलता कर दी तो भी अंदर मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव रहता है एक पकड़ सी हमारी बनी भी रहती है उसको भी छोड़ देना ढीला छोड़ देना बाहर से स्थिर दिख रहा है लेकिन अंदर से मांसपेशियों में खिंचाव है तनाव है अंदर ही अंदर उसको ढीला छोड़ना अब जैसे कि आसन लगा के बैठते हैं तो कई बार हाथों को यूं सीधा कर लेते हैं एकदम तो खींच के रखते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा आसन करना है बहुत अच्छा ध्यान करना है ऐसे बैठते ना बहुत सीधे जैसे एकदम कस करके अब ये प्रयत्न शैथिल्य नहीं है ये प्रयत्न शैतिल इसको ढीला छोड़ देना पूरी तरह बैठ भी गए तो भी क्योंकि मन में भी हमारे तनाव रहता है और शरीर पर भी परिलक्षित होता है जैसे बात करते करते हमारे जबड़े भिज जाते हैं हमारी मुठ्ठियां भिज जाती हैं ये सब जो खिंचाव आ जाता है न तो इस तरह से ये तो बाहर दिख रहा है लेकिन अंदर भी हमारे तनाव खिंचाव होता है उसको भी ढीला छोड़ देना जो अपने को बांध के रखा है संभाल के रखा है उसको ढीला छोड़ देना यह प्रयत्न शैथिल्य प्रयत्न को शिथिल कर देना प्रयत्न की शिथिलता से आसन अधिक देर तक रहेगा स्थिरता रहेगी और उसमें कष्ट भी नहीं आएगा कम आएगा देर तक हम रुक सकते हैं प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा है अनंत की समापत्ति में अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है तो एक तो परमात्मा है जिसका कोई अंत नहीं है और कुछ व्याख्याकार यहां पर आकाश का भी ग्रहण करते हैं आकाश की भी ये रिक्त स्थान जो है उसकी भी कोई सीमा नहीं है उस अनंत में समापत्ति करना समापत्ति शब्द पहले भी आया है समापत्तियां आई हैं समापत्ति में जिस विषय को हमने अधिकृत किया है उसी में मन को टिका देना तत्थ तदंजनता समापत्ति तदाकार हो जाना तो जब व्यक्ति अनंत में समापत्ति को लगा लेता है अनंत में टिक जाता है उसी तरह बहुत एकाग्र हो जाता है तो शरीर अपने आप ही स्थिर सुख हो जाता है उसके शरीर में कोई गति नहीं होगी किसी एक विषय पर टिक जाए उसमें लीन हो जाए मग्न हो जाए उसको आनंद आ रहा है अब शरीर में कोई क्रिया ही नहीं होगी पहली जो प्रक्रिया है उसमें तो अभी ध्यान नहीं लगा उसका एकाग्रता नहीं है और वो प्रयास कर रहा है कि मेरा शरीर स्थिर हो ताकि मन एकाग्र हो सके अन्य क्रियाओं को मैं कर सकू धारणा ध्यान इत्यादि कर सकू और दूसरा जो अनंत समापत्ति है इसमें मन का मन के एकाग्र होने पर मन के लीन होने पर शरीर अपने आप ही स्थिर हो जाता है सामान्य स्थितियों में भी जब हम किसी एक गंभीर विषय पर सोचने लगते हैं तो कैसी स्थिति बन जाती है हमारी हम स्थिर हो जाते हैं विशेष गति कर रहे हैं हम तेजी से चल रहे हैं कुछ कोई विशेष विचार आ गया कुछ विशेष बिंदु आया तो हमारी गति धीमी हो जाती है हम रुक जाते हैं तो रुको एक बार थोड़ा तो वो विषय एकदम पकड़ में आता है रुक जाते हैं बैठे हों बैठे बैठे हम सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं इधर उधर हिल रहे हैं कर रहे हैं सब कुछ हो रहे हैं और विशेष किसी चिंता में लग गए भूतकाल की भविष्यकाल की तो व्यक्ति एक टक क्यों का यूं बैठा रह जाता है वो कोई आमने सामने आए जाए तो भी पता नहीं लगता है क्योंकि मन उसका कहीं और चला गया है तो पता ही नहीं लगता है कि कौन आया कौन गया खो जाता है अपने आप में तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एकदम स्थिर हो जाता है गंभीरता में चला गया है तो एकदम स्थिर हो जाएगा शरीर स्थिर हो जाएगा सांस भी एकदम मंदा हो जाएगा उसका बहुत मंद सांस है जैसे तो बस चलता रहेगा जीवन के लिए बाकी वो गंभीर सांस नहीं लेगा यूं एकदम स्थिर हो जाता है तो ऐसा ही जब ध्यान के काल में किसी की अच्छी एकाग्रता बन गई है तो शरीर तो स्थिर हो ही जाएगा उसका वहां उसको जोड़ नहीं पड़ेगा अधिक समस्या कब आती है जब अंदर हमारी एकाग्रता बन नहीं रही है हम एकाग्रता बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में बल लगता है उसमें शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है और हम जल्दी थक जाते हैं और ये अंतर साधक लोग अनुभव करते ही है जिस दिन बहुत अच्छी साधना हुई है बहुत अच्छी एकाग्रता है तो उस दिन अधिक समय बैठने पर भी कोई थकान नहीं होती बल्कि हल्कापन लगता है अच्छा लगता है स्फूर्ति रहती है और थकान नहीं होती देर तक बैठे रहे और अधिक देर भी बैठ लेते हैं मन लग गया तो पता ही नहीं लगता है कितनी देर हो गई बैठे बैठे जैसे कि किसी को रुचि का विषय हो या कोई फिल्म देख रहा हो और हो बहुत रुचि का हो तो वो बहुत देर तक उस आसन में बैठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती है कुर्सी भी अगर बिना गद्दी वाली है कठोर भी है तो भी बैठा हुआ देखेगा उसको अनुभव में नहीं आएगा कि ये कठोर है क्या है क्या समस्या है गर्मी है लेकिन अगर मन नहीं लग रहा हो तो उसको हर चीज समस्या लगेगी तो बोले हवा नहीं चल रही है गर्मी लग रही है जमीन कठोर है शरीर में यहां दर्द हो रहा है कभी यहां हो रहा है खिंचा हुआ है हिलेगा डूलेगा भी अधिक उसको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देंगी गतिविधियां होने लगेंगी और मन टिक गया, तो ये सब चीजें शांत हो जाती है उधर ध्यान ही नहीं जाता है मन ही नहीं लगता है उधर तो अनंत की समापत्ति से भी आसन की स्थिरता आ जाती है आसन की सिद्धि हो जाती है अब जिन्होंने बाहर से प्रयास किया है वो आसन को धीरे धीरे शरीर की अनुकूलता होने से दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा एक घंटा और आगे दो तीन घंटे भी लगा लेते हैं अधिक भी लगा लेते हैं लेकिन यदि अंदर से स्थिरता नहीं है तो बाहर की स्थिरता वो बहुत अधिक देर तक नहीं रख सकता उसमें दिक्कत आ ही जाएगी और बाहर का भी अभ्यास कर लिया और अंदर भी एकाग्रता हो गई है तो आसन बहुत देर तक रह लेगा उसका तो सिद्ध हो जाएगा तो ये दो उपाय अलग अलग भी है लेकिन दोनों साथ में होते हैं तो इसका लाभ आसन की दृष्टि से अधिक आता है आसन स्थिर हो जाता है तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति इन दो के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास करे भाष्य में कहा भवती इति वाक्य समापत्ति प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति से आसन हो जाता है आगे कहते हैं प्रयत्न उपरमात् आसनम प्रयत्न के उपरम से रुक जाने से शांत होने से आसन स्थित हो जाता है ये न अंग में जयो भवती जिसके कारण से अंगों में कंपन या गति नहीं होती है। क्योंकि प्रयत्न नहीं करेगा तो गति कहां से होगी प्रयत्न नहीं कर रहा है तो गति नहीं होगी शरीर में तो अंगों में एजन यानी गति कंपन क्रियाशीलता वो नहीं होगी तो आसन स्थिर हो गया और अनंत व समापनम चित्तम आसनम निर्वर्त अनंत में चित्त यदि लग गया है मन यदि लग गया है तो वो भी आसन को लगा ही देगा आसन स्थिर हो ही जाएगा उसका वो बाहर का प्रयत्न नहीं भी कर रहा होगा तो भी अंदर टिक गया है तो बाहर भी टिक ही जाएगा शरीर भी उसका स्थिर हो जाएगा दो उपाय बताएं और आसन जब सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है तो जिस प्रकार से पीछे एक एक यम के नियम के सिद्धि होने पर प्रतिष्ठा होने पर जो लाभ होता है वो बताया था ऐसे अब आसन का भी बता रहे तो अड़तालीसवां सूत्र तो है ततो अनभिघात द्वंद्वानभिघात तथा उसके सिद्ध होने पर यानी आसन के सिद्ध होने पर द्वंद्वों के द्वारा अभिघात नहीं होता है द्वंद्व के द्वारा बाधा नहीं होती है तो द्वंद्व क्या क्या थे तो जैसे भाष्य में इन्होंने कहा शीतोष्णाधि भी द्वंद्वी आसन जयात न अभिभूयते शीत और उष्ण भूख और प्यास इन द्वंद्वों से वो बाधित नहीं होता मान और अपमान से इत्यादि से वो बाधित नहीं होता आसन अगर सिद्ध हो जाता है इसको पहले स्थूल दृष्टि से हम देखें कि हमें भूख और प्यास लगती है स्वाभाविक है क्योंकि हम क्रियाएं करते हैं क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए ऊर्जा भोजे पदार्थों से पचे हुए पदार्थों से आती है उसके लिए खाना भी खाना होता है जब हम अधिक क्रिया करते हैं अधिक व्यायाम करते हैं तो भोजन भी फिर हमें चाहिए अधिक ईंधन के लिए तो भूख भी हमें अधिक लगती है बार बार लगती है और जिनकी क्रियाएं कम हो जाती हैं निष्क्रिय हो जाते हैं बैठे रहते हैं तो उनकी भूख भी कम हो जाती है और भूख बंद भी हो जाती है तो हमारी क्रिया का हमारी भूख के साथ में संबंध है तो भूख भी एक द्वंद्व है भूख और प्यास की दृष्टि से तो जब साधक शरीर को स्थिर कर देता है सुखपूर्वक बैठ जाता है अब कोई क्रिया ही नहीं हो रही है नगण्य प्राय अंदर की जो कुछ क्रियाएं चल रही हैं शरीर की तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही है तो ऊर्जा की खपत कम हो रही है भोजन कम खर्च हो रहा है तो उसको भूख भी नहीं लगेगी देर से लगेगी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ऐसे भूख पे विजय हो गई भूख अब बाधित नहीं करेगी आराम से कोई बैठा है अगर भोजन नहीं मिल रहा है और देर तक हमें भूखा रहना है तो क्रियाओं को छोड़ देते हैं ये लंबे लंबे उपवास करते हैं, वो दिन में मजदूरों की तरह काम नहीं करते इतना श्रम भी करते रहें और फिर भूखे रहें लंबे दिनों तक रह नहीं सकते वो इनके तरीके होते हैं कि कम से कम खर्च हो बिल्कुल आराम से रहते हैं विश्राम में रहते हैं गतिविधि नहीं करते हैं, तो जितना शरीर में जमा है उसी से काम चलता रहता है कम से भी काम चल जाता है तो आसन की स्थिरता से भूख कम लगेगी इस द्वंद से पीड़ित नहीं होगा वो देर तक बैठ सकता है ऐसा ही प्यास के लिए भी है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं हृदय अधिक धड़कता है उस समय ऑक्सीजन की भी वायु की भी अधिक आवश्यकता होती है तो हम श्वास भी अधिक लेते हैं हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ साथ जब वो अंदर से श्वास बाहर निकलता है प्रश्वास होता है तो वो नम होता है अधिक नमी लिए हुए होता है नाक में फेफड़ों में जो नमी है वो श्वास के अंदर आती है तो एक तरह से हमारी जल तत्व का जलीयंश का क्षय होता रहता है जब हम श्वास लेते हैं तो जब हम अधिक श्रम करते हैं तो हमें अधिक पानी पीना पड़ता है बार बार प्यास लगती है एक तो सांस से और दूसरा पसीना भी निकलता है और पसीने से भी पानी निकलता है तो, हम तो हमें बार बार पानी पीना होता है तो जब यह प्रयत्न शैथिलियर होता है आसन में बैठ जाता है तो त्वचा तो से भी पसीना नहीं निकलेगा और श्वास भी अधिक नहीं आने से श्वास बहुत मंद हो जाने से जल का क्षय कम हो जाता है बहुत कम हो जाएगा और कम हो जाता है तो प्यास कम लगेगी भूख प्यासे ये द्वन दुका अनभिघात होगा देर तक बिना खाए पिये बैठ सकता है अब देर कम खाएगा कम पिएगा तो लघुशंका भी कम जानी होगी शौच भी कम जाना होगा वो देर तक बैठा रह सकता है बार बार नहीं उठना होगा उसको दूसरा शीत और उष्ण सामान्य स्थिति में हमें शीत उष्ण अधिक बाधित करेंगे जब हम हमारा मन कहीं लग गया है शरीर को स्थिर किया है तो चूंकि तो गतिविधियां हमारी कम है इसलिए शीत उष्ण भी हमें कम बाधित करेंगे तो उससे भी लाभ होगा और इसको मानसिक चीजों से भी जोड़ दिया जाता है कि जैसे क्रोध और शांति है तो जिस समय हम क्रोध में होते हैं तो हमारा शरीर तनाव में होता है अकड़न में होता है खिंचाव में होता है हम रक्षा की मुद्रा में होते हैं हम आक्रमण की मुद्रा में होते हैं तो जिससे कि हम उस परिस्थिति से को झेल सकें एक स्वाभाविक बात है एक प्रक्रिया दी गई है प्रकृति में परमात्मा ने दी है उसका हम उपयोग भी करते हैं उचित उपयोग भी करते हैं तो जब आसन में स्थिर होता है वो तो शरीर शिथिल होता है जैसे मन में आक्रोश क्रोध हो तो शरीर में की मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आता है तो यदि कोई व्यक्ति शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे तो उसके मन का तनाव खिंचाव भी कम हो जाता है मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पर भी पड़ेगा तो जब विपरीत परिस्थिति आती है विपरीत व्यवहार होता है और तब हमारे में तेजी उग्रता आने का भाव बनता है तो उस समय यदि हम प्रयत्नशैथिले कर दें शरीर का तो उन मानसिक आवेगों से भी हम बचते हैं कम हो जाते हैं एकदम से असर आएगा एकदम से अंतर आता है तो जब व्यक्ति साधना में बैठ के प्रयत्न शैथिल्य कर देता है तो ये जो आवेग है मानसिक जिनमें हम तनाव खिंचाव में जाते हैं तो शरीर को ढीला किया तो मन में वो आवेग नहीं आते या कम आते हैं तो जो आंतरिक द्वंद्व है वो भी कम हो जाता है बहुत अधिक अपमान हो गया अब उस समय में बेचैनी होती है और उस समय अगर हम शवासन कर लेते हैं शरीर को ढीला कर देते हैं आसन में स्थिर हो जाएंगे तो वो अपमान का जो भाव है उग्रता है वो कम हो जाएगी वो क्षीण हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये जो मानसिक द्वंद्व है उन पर भी आसन का प्रभाव पड़ता है अभी दो के बीच में झगड़ा हो जाए तेजी आ जाए मरने मारने पर उतारू हो जाए तो हम उनको कई चीजें करवाते हैं ना बैठ जाओ शांत बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ वो खड़ा रहना चाहता है वो एक उग्रता से मारने के लिए जाता है बैठा नहीं जाएगा उससे बार बार उठेगा क्योंकि तो बैठे बैठे वो उग्रता ही नहीं आती है आ सकती है बैठे बैठे भी उग्रता कितना भी बोल रहा है लेकिन अधिक उग्रता आएगी तो वो बैठा नहीं रहेगा वो खड़ा ही हो जाएगा और खड़ा भी नहीं रहेगा वो करके उसकी तरफ जाएगा उसमें गति शुरू हो जाएगी तो ऐसे में जब झगड़ा हो रहा हो बहुत उग्रता आई है तो हम उसको रोकते हैं थोड़ा सा बोले तो बैठो बैठो नहीं पहले बैठो वो कह नहीं वो कुछ कह रहे नहीं नहीं पहले बैठो तो बैठते ही हमारा तो अपेक्षा से वो तनाव दबाव कम होता है उसके मन कर, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो जो दोनों में उग्रता हो और दोनों को बैठा दिया वहां पर बोले अब बोलो तो उतना नहीं बोल सकते उतना उग्रता नहीं आएगी उनको क्योंकि शरीर में तनाव कम आएगा इसी तरह से ये तो एक बहुत स्थूल रूप हुआ इसी तरह से जब हम आसन लगा के अपने को शिथिल कर देते हैं तो मानसिक आवेग जितने हमारे आ रहे हैं थोड़े थोड़े भी वो भी शांत होते हैं उन दुन दुनदों से हम बचते हैं इसके प्रयत्न शैथिल्य का प्रयोग हम इन स्थितियों में कर सकते हैं जब कभी विपरीत स्थिति आई आक्रामक स्थिति आ गई तो उस समय जब अंदर वेग उठने लगता है तो प्रयत्न शैथिल्य का हम उस समय मन में ले आए कि मेरे को प्रयत्न शैथिल्य रखना है एक तो मन से हम बचने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरे को क्रोध नहीं आना चाहिए मेरे को काम नहीं आना चाहिए मेरे को ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए या मन से रोकते हैं वो भी प्रयत्न ठीक है और एक शरीर को शिथिल करना भी ढीला करना उसके साथ साथ इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है तो इस तरह तत्व द्वंद्व अनभिघात है द्वंद्व अनभिघात है द्वंद्व अनभिघात है द्वंद्वों के द्वारा वो नहीं होता है अनभिघात होता है अल्प पीड़ित होता है ये आसन की सिद्धि से होता है आसन की सिद्धि नहीं है तो द्वंदों से पीड़ित होता रहता है अब ऐसे व्यक्ति तनाव में सोते हैं तो भी तनाव में ही सोते हैं और शरीर सो, सो तो जाएंगे नींद तो आती है वो तो मानसिक रूप से लेकिन शरीर में तनाव खिंचाव रहेगा उनके और उतनी विश्रांति नहीं मिलती कम समय में आराम नहीं मिलता सोने के बाद भी शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है विराम नहीं मिलता विश्राम नहीं मिलता तो प्रयत्न शैथिल्य करते हुए प्रयत्न शैथिल्य करने से द्वंद्वों का अिघात होता है आसन की सिद्धि से ये ऐसा होता है और अनंत में समापत्ति लगा दी है तब भी होगा अंदर के जो द्वंद्व है वो एकदम शिथिल हो नहीं जब हमने परमात्मा पे किसी एक जगह टिका दिया है मन को तो इन सब वेगों से हमारे को आराम मिलता है तो, तो, तो द्वंद्व अनाभिघात द्वंद्व ही अनाभिघात यहां तक आसन का हुआ और अब आसन के बाद में तो उनचासव सूत्र है तस्मिन सती उसके होने पर आसन के होने पर श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना उसका क्रम को तोड़ देना विच्छेद कर देना इसे प्राणायाम कहते हैं श्वास प्रश्वासयोर है गति विच्छेद प्राणायाम और इस पर सूत्र पे तो और विचार करते हैं इसमें देखिए सबसे पहले लिखा तस्मिन सती उसके होने पर यानी पिछले के साथ में संबंध जोड़ा गया है अच्छा अब तक के जो भाग थे उसमें पीछे के साथ संबंध जोड़ा गया था नहीं जोड़ा गया था जैसे यम है नियम है यू कहा गया कि यम के हो जाने पर नियम होता है ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने यम और नियम के हो जाने पर आसन होता है ऐसा भी नहीं कहा यम नियम का पालन पूरा नहीं कर पा रहा तो भी आसन लग जाता है कुछ तो लगा ही सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं उसको लेकिन ये जो प्राणायाम किए जाते हैं ये कैसे करने हैं आसन के स्थिर होने पर ठीक है हम भले ही दस मिनट के लिए स्थिर हो रहे हो लेकिन आसन को तो स्थिर करना ही है ये प्राणायाम वैसे नहीं है कि जैसे भी कुछ भी चलते फिरते क्रिया करते हुए किए जाए ये ध्यान के आसन है उसमें आसन को स्थिर करके और ये प्राणायाम है ये योग के प्राणायाम है और उनको आसन को स्थिर करके किया जाता है क्योंकि लक्ष्य वहां पर एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता है इसलिए शरीर को स्थिर करके फिर प्राणायाम किया जाता है तो तस्मिन सती उसके होने पर कम से कम कुछ देर जितनी देर प्राणायाम कर रहे हैं उतनी देर कुछ तो वो टिके नहीं तो प्राणायाम नहीं होगा तो तस्मिन सती तो इसमें जो बात कही जाती है ना कि आठों अंक सीढ़ी की तरह से है पीछे भी मैंने बात रखी थी कि यम हो जाएगा तब नियम होगा नियम हो जाएगा तब आसन होगा और आसन हो जाएगा तब प्राणायाम होगा तो आसन हो जाएगा तब प्राणायाम होगा ये तो ठीक है लेकिन यम और नियम होंगे तभी आसन होगा ये बात ठीक नहीं है और यमो में भी उसी तरह से नियमों में भी जो पांच क्रम दिए गए हैं उसमें पहला सिद्ध हो तो अगला से दो ये बात वहां पर स्पष्ट नहीं है लेकिन यहां पर यह बात है तस्वीन सती तो भाष्य देखिए तस्वीन सती को भाष्यकार ने कहा सती आसन जये आसन के जय हो जाने पर उसका यह मतलब नहीं है कि घंटे दो घंटे चार घंटे बैठा रहे तो यह आसन का जय होगा थोड़ा होगा तब भी प्राणायाम किए जा सकते हैं लेकिन आसन की स्थिरता तो आनी चाहिए वैसे जो कुछ व्याख्याकार कहते हैं तो उसका समय वो निर्धारित करते हैं ये कितनी देर तक रहना चाहिए तब हम कहें कि यह आसन उसने लगा लिया या आसन को जीत लिया है तो कुछ कहते हैं कि तीन घंटे छत्तीस मिनट उन्होंने गणना की तीन घंटे छत्तीस मिनट तक अगर स्थिर रह लेता है तो कहेंगे कि आशन इसने आशन को इसने को जीत लिया है। अभी लंबा समय तो कोई कि दस दिन तक बैठे रहो तो दस दिन तो कैसे बैठेगा कोई? बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहेगी एक मिनट बैठ गए तो आसन सिद्ध हो जाएगा वो भी नहीं मानते तो उसके लिए तीन घंटे छत्तीस मिनट काफी होता है इतनी देर तक कोई रहता तो बहुत अच्छी सिद्धि हो गई लेकिन सामान्य रूप से हम 10-15 मिनट आधा घंटा एक घंटा भी जो बैठ लेते हैं वो उतनी तो स्थिरता और प्राणायाम तो फिर भी किया जा सकता है सती आसन जय श्वास प्रश्वास को खोल रहे हैं बाह्य से वायु आचमनम श्वास बाह्य जो वायु है हमारे शरीर से बाहर की जो वायु है उसका आचमनम अंदर की तरफ लेना इसको श्वास कहते हैं और कोष्ठस्य वायु निस्सारणम प्रश्वास कोष्ठ यानी कोठा स्थानीय ये भी कोष्ठ है ये जो फेफड़े हैं ये कोष्ट है जहां कर, पर की ये आती है पेट भी कोष्ट है आमाशय है मलाशय है आते हैं ये सब कोष्ट हैं, कोठे हैं इनमें अलग अलग चीजें रखी रहती हैं, तो यहाँ फेफड़े को कोष्ठ के इस कोष्ठ के वायु का निस्सारणम बाहर की तरफ निकालना इसको प्रश्वास कहते हैं तो श्वास और प्रश्वास तयोर गति विच्छेद इनकी गति का विच्छेद होना टूटना विच्छेद को इन्होंने आगे खोल दिया उभया भाव दोनों का अभाव हो जाना न तो श्वास हो न प्रश्वास हो दोनों का अभाव होना ये विच्छेद का मतलब है इसे प्राणायाम कहते हैं अब प्राण शब्द प्राण तो श्वास के लिए आया ही है यहां पर आयाम शब्द उसके उपरम की दृष्टि से आए कि उसको रोक देना तो प्राण का प्राण दोनों तरह से श्वास और प्रश्वास उसको रोक देना प्राणायाम का शब्द से भी यही आता है और व्याख्या भी जो की गई है गति का विच्छेद हो जाना उभय आभाव ये योग दर्शन वाले प्राणायाम होंगे अब ऐसे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं जिनको प्राणायाम के नाम से भी लोक में कहा जाता है जिसमें श्वास और प्रश्वास रुकता नहीं है गति का विच्छेद नहीं होता वहां तो लगातार श्वास प्रश्वास चल रहा होता है वो योग के प्राणायाम नहीं कहलाते योग का मतलब ध्यान के लिए एकाग्रता के लिए जो प्राणायाम किए जाते हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते और यहां योग दर्शन में इस लक्षण के आधार पर चार प्राणायाम बताए गए हैं वो चार इसके अंतर्गत आएंगे तो हम श्वास और प्रश्वास को रोकेंगे तो किस तरह से रोक सकते हैं उसकी अलग अलग स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों के आधार पर चार तरह के प्राणायाम बने वो चार ही तरह के बनते हैं चार से अधिक बन नहीं सकते ये तीन तरह से बनते हैं चौथा एक अतिरिक्त जोड़ा गया है इन तीन तरह से हो सकता है तो उसको आगे बताएंगे तो श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम कहलाते हैं दूसरा प्राणायाम का एक अर्थ होता है प्राण का आयाम यानी विस्तार कर देना फैला देना उसको तो जब श्वास को हम धीमा लंबा करते हैं इस आधार पर प्राणायाम के इस दूसरे ढंग से अर्थ करने पर कुछ लोग उन श्वसन क्रियाओं को भी प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं जिसमें धीरे धीरे किया जाता है अभी हम मान लीजिए पांच या छह सेकंड में एक श्वास लेते हैं छोड़ते हैं प्राय सोलह श्वास माने जाते हैं अट्ठारह कर लीजिए चौदह कर लीजिए एक मिनट के अंदर साठ सेकंड में मान लो पंद्रह है तो चार सेकेंड में एक श्वास ले लेता है व्यक्ति लेकिन अगर हम ही श्वास को लंबा कर लें उसका आयाम विस्तार कर दें धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें एक मिनट में कितने ले, सांस लेंगे हम तो कोई पांच भी लेगा पांच लेगा उतने में ही एक मिनट चला जाएगा थोड़ा और करेगा तो चार ही लेगा तीन ही लेगा दो ही लेगा केवल दो ही लेगा पहली बार जब हम इसको लंबा करते हैं तो अधिक देर तक कर लेते हैं लेकिन जब पहले क्योंकि पहले से रख पूर्ति हुई हुई होती है इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं लेकिन अगर कोई धीरे धीरे श्वास ले रहा है तो वो पहले मिनट में दूसरे पांचवें छठे दसवें मिनट में आगे चलते चलते वो उतनी देर नहीं कर पाता है वो थोड़ा सा शीघ्र लेता है उसको बेचैनी होने लगती है अधिक श्वास की अपेक्षा होती है तो हम मान लो लंबे समय तक भी करें तीन चार पांच श्वास को लेते रहें पूरा श्वास भरते हैं छोड़ते हैं तो इतने में चल सकता है तो यह क्या है प्राण का विस्तार करना है इसको भी कुछ लोग प्राणायाम के अंतर्गत लेते हैं लेकिन योग दर्शन की जो परिभाषा है वो तो गति का विच्छेद होना ही है तो अब हम विच्छेद कैसे कैसे कर सकते हैं उसके लिए उसी आधार पे इसके नाम रखे गए तो पचासवां सूत्र देखिए सतु सतु मतलब वह ये प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म ये प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति ही तीन प्रकार का बताया बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम अब गति का विच्छेद करनाया हम कैसे करेंगे गति का विच्छेद तो एक तो है कि सारा श्वास बाहर निकाल करके रोक दिया एक विकल्प है हमारे पास में एक है हमने अंदर सास भर के रोक दिया दोनों में ही श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद है अथवा जैसा भी श्वास चल रहा है अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है थोड़ा अंदर लिया है अधिक अंदर लिया है थोड़ा बाहर छोड़ा है अधिक बाहर छोड़ा है कुछ भी किसी भी समय जब भी हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है कहीं भी बस एकदम से रोक देना उसको यह भी एक रोकने का तरीका है इसके अतिरिक्त तो और कोई रोकने का तरीका श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना है ये प्राणायाम है तो कितनी तरह से हम विच्छेद कर सकते हैं तीन ही प्रकार हैं इसके अलावा और कोई प्रकार मिलेगा तो बस इसी आधार पर प्रारंभ के तीन भेद किए गए जो कि सूत्र में बताए भाइय अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही प्राणायाम है तीन तरह से और ये तीन तरह से इसके साथ साथ और भी विशेषण जोड़े गए हैं कि कैसा होता है तो देश काल संख्या भी परिदृष्ट देश के द्वारा देखा गया काल के द्वारा देखा गया और संख्या के द्वारा परिदृष्ट देखा गया उसका आकलन किया गया विवेचना की गई ऐसा जो ये प्राणायाम है वो दीर्घ और सूक्ष्म दोनों तरह का होता है दीर्घ भी हो जाता है और सूक्ष्म भी हो जाते हैं। देश के आधार पर देखने की बात है देश से कैसे देखते हैं कि जैसे हमने श्वास छोड़ा तो कितनी दूरी तक उसका प्रभाव आ रहा है रुई या हल्का तिनका हिलता है हमें स्पर्श होता है हमारे हाथ से तो हम बेग से छोड़ेंगे तो दूर तक भी हमारे को हवा का स्पर्श हो जाता है धीमे छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल पास में स्पर्श होगा या तो पास में भी नहीं होगा तो ये बाहर की तरफ देश हुआ एक अंदर की तरफ भी देश होता है कि हम सांस भरते हैं यदि भी श्वास फेफड़ों तक ही जाता है लेकिन उसका दबाव नीचे जाता है तो पेट नाभी और नीचे भी हमारे को उस पर प्रभाव आता है अंदर श्वास भरा तो कितनी दूर तक हमारे शरीर में अंदर प्रभाव पड़ा है वह देश की दृष्टि से अंदर जा रहा है दीर्घ हो रहा है देश की दृष्टि से अंदर की तरफ और फिर जब श्वास छोटा होता जाएगा तो थोड़ा सा सांस लेंगे तो हमारे को अंदर दूर तक प्रभाव पता नहीं लगेगा यहीं तक ही थोड़ा सा लगेगा तो बाहर और अंदर इन दो दृष्टियों से उसकी दूरी इसको एक तो देखा जाता है है काल की दृष्टि से कि हमने जो एक प्राणायाम किया उसमें कितना काल लगा कितनी देर हमने गति का विच्छेद किया गति का विच्छेद कितने काल तक हमने किया यह काल की दृष्टि से देखा जाता है किसी ने 30 सेकेंड किया किसी ने एक मिनट किया किसी ने दो मिनट किया तीन मिनट किया बाहर छोड़ के रोकते हैं तो कम देर रोक पाते हैं अंदर लेकर के रोकते हैं तो अधिक देर रोक पाते हैं ये दोनों दृष्टियों से देखा जाता है तो काल की दृष्टि से उसको देखना कि कितना हमारे को इसमें समय लगा इस दृष्टि से वो दीर्घ हो जाता है और संख्या भी संख्या के द्वारा संख्या के द्वारा कि मैंने एक प्राणायाम किया दो किए पांच किए दस किए इक्कीस किए मंद ने इक्कीस की सीमा बताई है ये योग वाले प्राणायामों में बाकी जो शोषण क्रियाएं हैं उनको प्राणायाम कहते हैं वो तो अधिक होते ही है अधिक हो जाते हैं वहां वो नियम लागू नहीं होगा ये जो प्राणायाम है जो रोके जाते हैं गति का विच्छेद किया जाता है उसकी संख्या और उसमें भी महर्षि ने जो लिखा है कि घबराहट होने तक रोकना चाहिए बेचैनी होने लग जाए तब तक रोकना चाहिए और उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए प्रयत्न करके ऐसा जो प्राणायाम किया जाता है वो अधिक नहीं करना चाहिए वो 21 तक अधिकतम 21 तक वो भी जिनका अभ्यास हो जिनका स्वास्थ्य ठीक है युवा हैं वो अधिक कर सकते हैं अभ्यस्त अधिक हैं वो अधिक कर सकते हैं जिनका खान पान ठीक है यानी पुष्टिकारक भोजन मिलता है वो अधिक कर सकते हैं वृक्ष भोजन या अल्प भोजन वाले वो अधिक नहीं कर पाते नहीं करना चाहिए उनको ऋतु अनुकूल है सर्दी की ऋतु है अधिक कर सकते हैं गर्मी है उस समय कम करते हैं अधिक नहीं कर सकते और करते करते यदि हमारे अंदर थकान आ रही है सिर में चक्कर आ रहे हैं सिर में भारीपन हो रहा है उल्टी जैसा हो रहा है बेचैनी हो रही है तो और नहीं करना चाहिए रोक देना चाहिए मुंह सूख रहा है बहुत तेज प्यास लग रही है ऐसी स्थितियों में तो करना ही नहीं चाहिए और करते करते भी अगर अधिक प्यास लग रही है मुंह सूख रहा है तो छोड़ देना चाहिए उस समय अधिक भूख लग रही है अधिक प्यास लग रही है अधिक निद्रा आ रही है ये जो सारी स्थितियां हैं उस समय नहीं करना चाहिए अधिक भोजन कर रखा है पेट भारी है उस समय भी नहीं करना चाहिए बहुत अधिक थके हुए हैं उस समय भी नहीं करना चाहिए एक अच्छी संतुलित स्थिति हो उस समय प्राणायाम किए जाते हैं तो देश काल और संख्या के द्वारा जब यह देखा जाता है तो दीर्घ और सूक्ष्म बनता है सूक्ष्म का एक अर्थ होता है मंद होना जब हम श्वास को तेजी से फेंकते हैं तो अधिक जाता है वो तीव्र होता है और एक बिल्कुल धीरे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वो मंद हो जाता है उसकी स्पर्श भी बहुत कम होता है इसको मंद कहते हैं सूक्ष्म कह देते हैं तो दीर्घ मतलब लंबा तो काल की दृष्टि से लंबा होगा संख्या की दृष्टि से लंबा होगा और देश की दृष्टि से देखना है तो वो भी उसकी दूरी की दृष्टि से लंबा होगा दीर्घ हो जाएगा और सूक्ष्म का मतलब देश की दृष्टि से वो बिल्कुल निकट आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा जाएगा देश की दृष्टि से कम हो गया और वेग की दृष्टि से वो कम हो जाता है ये सूक्ष्मता का मतलब होता है भाष्यकार तो इन्हीं बातों को बोल रहे हैं यत्र प्रश्वास पूर्व को गत्या भाव सा प्रश्वास करके जो श्वास की गति का अभाव करते हैं उसको बाह्य कहते हैं यत्र श्वासपूर्वक को गत्याभावासर है अंदर श्वास लेकर के जो गति का अभाव किया जाता है उसको आभ्यंतर कहते हैं तृतीय स्तंभ वृत्ति तीसरा स्तंभ वृत्ति होता है यत्र उभय अभाव जब दोनों का अभाव होता है दोनों का मतलब पहले किया था श्वास को बाहर छोड़ के रोकना फिर किया था अंदर लेकर के रोकना तो इसमें न तो बाहर छोड़ करके रोका जा रहा है न अंदर लेकर के रोका जा रहा है वह कभी भी बीच में रोक दिया यद्यपि कभी भी बीच में रोके रोकेंगे तभी श्वास तो चल ही रहा होगा या तो थो हम थोड़ा ले रहे होंगे या छोड़ रहे होंगे उसका ग्रहण नहीं है वो तो यथास्थिति स्वाभाविक चल रही है और उसको रोक दिया बाकी के प्राणायाम तो वेग से जैसे निकालते हैं तेजी से भरते हैं वो किया जाता है वो यहां पर नहीं करना है तो यहां पर दोनों का अभाव तृतीय स्तंभ वृत्तिर यत्र उभय अभाव दोनों का अभाव होता है और सकृत प्रयत्नात् भवती बस एक ही प्रयत्न से होता है और कुछ करना ही नहीं है इसमें बस एक ही क्षण रोकती है उसमें तुम तो बाहर निकालते हैं फिर रोकते हैं अंदर लेते हैं फिर रोकते हैं इसमें कुछ भी नहीं करना बस रोकती है इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं यथा त्यप्ते तपते न्यस्तम उपले जलम सर्वथा संकोचम आपत्त्य जिस प्रकार से तपते उपले न्यस्तम जलम गरम गरम पत्थर पर रखा गया पानी जैसे पत्थर की शिला हो खूब गर्म हो गई हो भट्टी में गरम हो गई हो और उस पे पानी की बूंद डाली जाती है तो कैसी होती है तो आप उस तरह भी देख सकते हैं जैसे तवा है रोटी बनाते हैं गरम गरम होता है उस पे पानी की बूंद जाती है तो यूं तो उड़ती भी है पर है लेकिन वो एक गोल के रूप में रहती है सिकुड़ी भी रहती है फैलता नहीं है पानी ठंडे पे डालेंगे तो फैल जाता है वो तो गरम गरम पे डालते हैं तो फैलता नहीं है वो इकट्ठा सा रहता है उस तो को कहना चाह रहे हैं यथा त्यपते उपले गरम गरम पत्थर के ऊपर रखा गया जल सर्वतः संकोचम आपत्त्य सब ओर से संकोचित तो होता है यानी बीच में आ जाता है फैलता नहीं है तथा द्वोर युगपथ वैसा ही यहां पर दोनों की गतियों का अभाव कर देते हैं स्तंभ वृत्ति के लिए कहा जा रहे हैं बस संकोचित कर दे सब तरफ से रोक दिया न बाहर न अंदर कुछ नहीं बस रोक दिया यू गए सब ओर से संकोच को प्राप्त हो जाता है रुक जाता है आगे एते त्रयो ओपीति त्रयो एते ये जो तीनों प्राणायाम है ये देशे ने परिदृष्ठा देश के द्वारा अच्छी तरह से देखे गए क्या अस्य विषय इसका देश इतना है विषय देश जहां तक ये पहुंच रहा है वो इतना है आलेन परिदृष्टा काल के द्वारा भी देखे जाते हैं ये कैसे क्षणा नाम इतावधारणे न अव क्षणों की इत्ता के मात्रा के अवधारण से अवच्छिन्न का मतलब है निश्चित निर्धारित किए गए हैं ये मतलब है काल का इतने क्षण तक इतने क्षण तक ये चलेगा इस तरह से निर्धारित करना और इसको संख्याओं से भी निर्धारित करते हैं संख्या भी परिदृष्टा एतावत भी श्वास प्रश्वास ही प्रथमा उदघात इतने श्वास प्रश्वास का एक उदघात होता है उदघात एक शब्द इन्होंने लिया परिभाषिक शब्द है तो 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात माना जाता है बारह श्वास प्रश्वास का तो हम सामान्यतया अट्ठारह श्वास ले माने एक मिनट के अंदर तो 12 श्वास प्रश्वास के लिए हमारा समय बनेगा 40 सेकंड इसको काल की दृष्टि से देखना हो तो ऐसे काल की दृष्टि से क्षणों से देखेंगे वो काल से देखा गया है लेकिन काल से हम देख नहीं पा रहे हैं तो श्वास की दृष्टि से जब देखा जाता है वो एक क्रम है लेकिन इसको भी हम काल में परिवर्तित कर सकते हैं उसको समझ से समझने की दृष्टि से तो इतने श्वास प्रश्वास से यानी बारह श्वास प्रश्वास से में जितना समय लगता है उतनी देर तक अगर रुका हुआ है तो ये एक उद्घात हुआ अत तनिगृहित एतावध भी द्वितीय और उसी रोके वे को इतने के द्वारा द्वितीय उदघात होगा यानी बारह और बारह चौबीस चौबीस श्वास प्रश्वास लें इतनी देर तक अब इसको हम काल की दृष्टि से देखें तो अट्ठारह अट्ठारह श्वास प्रश्वास का एक मिनट मान के चीलिए चलिए और छह और जोड़ दिए चौबीस हो गए तो एक मिनट बीस सेकंड यानी अस्सी सेकंड अस्सी सेकंड का लगभग होगा ये चौबीस द्वितीय उद्घाट एवं तृतीय इसी प्रकार से तीसरा वो छत्तीस का हो जाएगा भारतीय छत्तीस और छत्तीस का मतलब हो गया दो मिनट दो मिनट का रोकना अब इसमें बाहर श्वास छोड़ के दो मिनट रोकना कठिन होता है हर कोई नहीं रोक सकता पूरा श्वास बाहर निकाल दिया है तो एक एकदम पूरा श्वास निकाल दिया है तो, तो अब अंदर है ही नहीं है बहुत थोड़ा सा रहता है हम श्वास को जब पूरा बाहर निकालते हैं तब भी कुछ श्वास तो अंदर रहता ही है और उसका उपयोग थोड़ी देर तक होता रहता है लेकिन जब उसमें से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अब ऑक्सीजन ले नहीं सकता है रक्त तो अब फिर बेचैनी प्रारंभ होती है और यदि किसी ने पूरा श्वास बाहर नहीं निकाला है थोड़ा निकाला है तो वो अधिक देर तक रह लेगा क्योंकि कुछ अंदर भरा हुआ है जैसे भंडार भरा हुआ है ऐसे उससे काम चलता रहेगा और जब अंदर श्वास लेकर के रोकते हैं, तो हमने काफी सारा भर लिया है तो जब तक वो काम चल रहा है तब तक तो कोई बेचैनी होगी ही नहीं हाँ उसके बाद में प्रक्रिया वही शुरू हो जाएगी इस श्वास की ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बेचैनी आनी आरंभ हो जाएगी तीसरा उत्कृत होगा एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्ट है तो इसमें एक उद्घाट तक करेंगे तो ये कम मृदु कहलाएगा दो तक करेंगे तो ये मध्यम कहलाएगा और तीन तक करेंगे तो ये तीव्र कहलाएगा अधिक मात्रा में कहलाएगा इतना इतना हम कर सकते हैं सब एक जैसा नहीं कर पाते सखलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म तो इस प्रकार से अभ्यास किया जाता हुआ ये प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है तो काल की दृष्टि से सूक्ष्म नहीं होता है संख्या की दृष्टि से भी सूक्ष्म नहीं होता है अभ्यास करने पर काल की दृष्टि से तो दीर्घ ही होगा वो अधिक देर तक रोकेगा अगर समय कम हो रहा है तो ये अभ्यास के बाद की बात नहीं है वो तो अभ्यास से पहले की बात है प्रारंभ की बात है कि हम कम समय रहता है अभ्यास करने पर काल और संख्या तो बढ़ ही जाएगा देश की दृष्टि से कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म हो जाता है कैसे सूक्ष्म होता है कि वो बहुत धीरे धीरे छोड़ता है बहुत धीरे धीरे लेता है तो जो अनुभूति है उसके श्वास की अंदर और बाहर वो थोड़ी जगह पे होती है और आगे जो बहुत अधिक अभ्यास कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे कि नाक से बाहर पता ही नहीं लगे कि श्वास ले रहा है वो अंदर ही अंदर बस थोड़ा सा श्वास ले लेते हैं थोड़ा सा छोड़ देते हैं यहीं पर ही अंदर ही बस जैसे कि नासिका में इतना कम होता है कि पता भी नहीं लगेगा लेते तो है लेकिन बहुत कम लेते हैं स्पर्श से हमें पता नहीं लगेगा तो यह हो जाता है सूक्ष्म उसकी दूरी नहीं पता लग रही है कहां तक जा रहा है उसका प्रभाव नहीं आ रहा है बाहर कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है अंदर ही अंदर थोड़ा सा श्वास लेते रहते हैं आगे देखिए अब चौथा प्राणायाम इक्यावनवा सूत्र भाइयाभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ये चतुर्था मतलब चौथी संख्या वाला है अलग से गिनाना चाहते हैं ये चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी बाह्य विषय और अभ्यंतर विषय इसका आक्षेप करने वाला बाहर का विषय बाहर जब श्वास निकाल रखा है अंदर जब भर रखा है उस समय में यहां जब हमारे बेचैनी होती है जब श्वास को बाहर निकालने की इच्छा करती है या लेने की इच्छा करती है तब यह स्थिति प्रारंभ होती है भाष्य देखिए देशकाल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्टा आक्षिप्ता देश काल संख्या के द्वारा बाह्य विषय को देख लिया गया और वो आक्षिपता छोड़ दिया गया ये हो चुका अवधारित कर लिया निश्चित कर लिया ये हो चुका जितना हम देश काल संख्या को देखते हैं जैसा कि प्रारंभ के तीन प्राणा में हमने देखा उतना कर चुका है वो इतनी दूर तक देश तक, तक काल तक और संख्या तक वो हो चुका आक्षिप्ता तया आभ्यंतर विषय परिदृष्ठा आक्षिप्त है और अंदर देखना है तो अंदर भी देख करके छोड़ दिया वो पूरा हो गया उभय था दीर्घ सूक्ष्म दोनों ही तरह से ये दीर्घ और सूक्ष्म हो चुका है अब तत्पूर्व कह उसके पूर्वक यानी ऐसी सज्जा होने के बाद में ऐसा होने के बाद में अब ये प्राणायाम शुरू होगा तत्पूर्व को भूमि का जय एक स्तर आने पर स्थिति बनाने पर तो बाहर से भी और अभ्यंतर से भी दोनों तरह से उभय था दीर्घ सूक्ष्म तत्पूर्व को भूमि जयात क्रमेण उभयो और गत्याभावश चतुर्थ प्राणायाम इसको जय करके उस स्थिति को बना करके अब क्रम क्रमशह दोनों की गति का अभाव करना ये चौथा प्राणायाम है दोनों की गति का अभाव गति का अभाव तो पूर्व प्राणायामों में भी होता था लेकिन यहां पर कुछ विशेषता है जिसको और आगे बताएंगे तृतीयस्तु स्तु विषय अनालोचित हो दोनों का भाव तो बीच वाले में तीसरे में भी था तीसरा कैसा है विषय अनालोचित विषय का को देखा ही नहीं जा रहा है कि मैंने श्वास को बाहर छोड़ के रोका है या अंदर लेकर के रोका है जाए वहां रोक दिया वहां इस विषय की कोई चिंता नहीं है कोई विचार नहीं है कि ये बाहर छोड़ करके रोका है या अंदर छोड़ करके कर रोका है। इसको इन्होंने कहा विषय अनालोचित गत्याभाव विषय का ध्यान न रखते हुए न देखते हुए भी जहां पर गति का अभाव किया जाता है और सकृत आरम्भ था एवं देश काल संख्या भी परित्रिष्टो हो दीर्घ सूक्ष्म बस एक ही प्रयत्न से आरंभ किया हुआ देश काल संख्या से देखा हुआ दीर्घ सूक्ष्म होता है ये तीसरे के बारे में बताया यहां तीसरे और चौथे में भेद बताने के लिए कह रहे हैं अब चौथा क्या चतुर्थस्तु चौथा कैसा होता है जो ये बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी है वो श्वास प्रश्वास विषय अवधारणात् श्वास और प्रश्वास के विषय का तो अवधारण करते हैं निश्चय करते हैं कि मैंने श्वास को छोड़ा है छोड़ के रोका है या अंदर लेकर के रोका है ये निश्चय करते हैं यहां पर तीसरे में ये कोई निश्चय नहीं होता है इसमें यह निश्चय होता है अवधारण करने से क्रमेण भूमि जयात क्रम से भूमि का जय करते हुए स्थिति को बनाते हुए उभय आक्षेप पूर्वक दोनों का आक्षेप करता हुआ गति अभाव गति का अभाव करना ये चतुर्थ प्राणायाम आयाम विशेषा ये तीसरे की अपेक्षा चौथे में विशेषता है अब चौथे प्राणायाम को दोनों ही तरीके से किया जा सकता है श्वास को बाहर छोड़ के भी और अंदर लेकर के भी और स्तंभ वृत्ति की तरह बीच में रोक करके कभी भी रोक दिया अब रोक दिया रोकने के बाद में जब बेचैनी हो गई हमारे को तो तीसरे में तो क्या करते हैं फिर या तो श्वास ले लेते हैं छोड़ देते हैं समाप्त हो जाता है अब इसमें जब बेचैनी शुरू हुई तो अंदर सांस लेने की इच्छा कर रही है तो पूरा श्वास अंदर नहीं भरते और बाहर छोड़ने की इच्छा करती है तो बाहर भी नहीं छोड़ते हैं ज्यादा जैसे ही अंदर लेने की इच्छा हुई तो अंदर लेना प्रारंभ करते ही उसको रोकने का प्रयास करते हैं जैसे इधर से यूं आ रहा हो अंदर अंदर की तरफ आ रहा है तो इससे रोक देंगे उसको और यदि इधर बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है तो इधर से इसको रोक देंगे अंदर लेते हुए अंदर और बाहर और अंदर बाहर जैसे रस्साकसी हो रस्साकसी या तो दो हाथ यूं हो आमने सामने इधर भी जा सकता है अगर इधर का जोर हुआ तो इधर जाने लगा तो इसने रोक दिया और इधर जाने लगा तो इसने रोक दिया अंदर बाहर की तरह से यू कह सकता है अंदर जाने लगा तो अंदर से बाहर फेंका और बाहर से अं दर, बाहर से अंदर आने लगा तो अंदर से बाहर फेंका और अंदर से बाहर जब निकलने लगा तो बाहर से अंदर ले लिया ये एक बलपूर्वक वहां पर क्रिया चलती रहती है ये बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्राणायाम इकट्ठे कठिन इसमें बल लगता है और देर तक करते हैं तो पहले अभ्यास जिनको हो गए हो स्थिरता हो गई हो बल हो कुशल हो गए हो तो ये चौथा प्राणायाम किया जा सकता है प्राणायाम से क्या लाभ होता है तो उसके लिए फिर अगला सूत्र कहा बावनवा सूत्र तथा क्षीयते प्रकाशावरणम तथा उसके बाद उसकी सिद्धि होने पर प्राणायाम की सिद्धि होने पर प्रकाश का आवरण क्षीण होता है प्रकाश कहते हैं ज्ञान भौतिक प्रकाश की तो बात ही नहीं है ये ज्ञान के लिए है और प्रकाश का आवरण जिसने उसको रोक रखा है प्रकाश को जिसने रोक रखा है वो तमोगुण वो हमारे पिछले कर्म अज्ञान इसने उसको रोक रखा है वो हटता है तो मन तो सात्विक है ही और वो सत्रुगुण की प्रधानता वाला है उसमें ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा प्रकाश का आवरण क्षीण होने लगेगा गंदगी हटने लगेगी मलिनता हटने लगेगी इंद्रियों की मन की बुद्धि की मलिनता हटने लगेगी और मलिनता हटने पे प्रकाश हो जाएगा जैसे काच के ऊपर मलिनता हो बल्ब के ऊपर मलिनता हो और उसको हम धीरे धीरे साफ कर देते हैं तो अच्छा दिखने लग जाता है प्रकाश तो था ही उसमें जैसे रसोई आदि में बल्ब होता है धुआं लग लग करके वो एकदम गंदा हो जाता है काला सा हो जाता है तो प्रकाश भी मंद हो जाता है तो उसमें प्रकाश की कमी नहीं है हम तो केवल उसका आवरण हटाते हैं प्रकाश का आवरण क्षीण करते हैं तो प्रकाश अपने आप ज्यादा आ जाता है तो ऐसे ही प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम भाष्य देखिए प्राणायामान अभ्यस्य तो अश्य क्षीयते प्राणायामों का अभ्यास करते हुए बहुत सारे प्राणायाम करते हैं वो केवल एक से नहीं होता है बहुत दिनों तक अनेक बार बार करते करते करते इस योगी के छीते छीन होता है क्या विवेक ज्ञान आवरणीय कर्मा विवेक ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है वो क्षीण होता है अमान्य व्यक्ति कहेगा कि भई मेरे तो प्रकाश पे कोई आवरण नहीं है ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है देखो सारे काम करता हूं घर के काम करता हूं मेरे धंधे का काम करता हूं कंप्यूटर है तो वो पढ़ाता हूं तो वो सब तो ज्ञान तो हो रहा ही है इस पे तो कोई आवरण नहीं है तो कहा कि विवेक ज्ञान आवरणीयम, विवेक ज्ञान को जो आवरित करके रखता है वो अटता है इससे सामान्य लौकिक कार्यों को करते हुए जो ज्ञान होता है वो तो एक सामान्य रूप से सबको हो ही रहा है जो जो प्रयत्न करते हैं उनको अधिक होता है लाभ तो वहां पर भी होगा लेकिन मुख्य है विवेक ज्ञान को ढकने वाला इतनी अच्छी बुद्धि होते हुए भी संसार के अच्छे कार्यों को इतनी कुशलता से करते हुए भी व्यक्ति ये जो प्रकृति पुरुष का विवेक है सत्पुरुष अन्यता ख्याति उस विवेक तक नहीं पहुंच पाता है उस तरफ ध्यान नहीं जाता है तो उसको आवरण करने वाले जो कर्म हैं जो तम हैं वो इससे क्षीण होते हैं जब आचक्षते जैसा कि इस विषय में कहा भी गया है महामोह इंद्र जाले न सत्वम आवृत्य तदेव अकार्य नियुक्ते महामोहमय अत्यंत मोहयुक्त तवो से युक्त अज्ञान से युक्त इंद्रजाल है ना इंद्रजाल के समान इंद्रजाल मतलब तो जादू को बोलते हैं इंद्रजाल मैजिक को बोलते हैं जो ऐसी जो जो हमारे के लिए आश्चर्यजनक चीजें होती हैं इंद्रजाल तो इतना ये महामोह है माया है और इतना अंदर जाल बना हुआ है कि बड़े विचित्र है और वो हमारे को रोक करके रखा हुआ है पता भी नहीं लगता है हमें इस इंद्रजाल के द्वारा प्रकाशशील सत्व प्रकाशशील प्रकाश स्वरूप ज्ञान को देने वाला जो सत्व है यानी मन है प्रकाशशीलम सत्वम सत्व उसको आवृत्त करके तदेव वही अकार नियुक्त उसको गलत कार्यों के अंदर प्रेरित कर देता है वो गलत कार्यों में लगा देता है ये अज्ञान ये अंधकार उसको आवृत करके क्योंकि जान हो नहीं पा रहा है विवेक हो नहीं पा रहा है तो जैसा आधा अधूरा या उल्टा जाना है उस तरफ उस व्यक्ति को लगा देता है और गलत कार्य करता रहता है सदस्य तो प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यास दुर्बलम भवती प्रतिक्षण चीयते तो उसका ये प्रकाश को आवृत करने वाला कर्म जो कि संसार निबंधन संसार में बांधने वाला है जन्म मरण के चक्र में डालने वाला है वो प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बलमती दुर्बल होता है प्रतिक्षणम चीयते प्रतिक्षण क्षीण होता है, है। यानी एक एक प्राणायाम करते हैं तो भी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ क्षण अवश्य होता है शास्त्रों के अंदर ऐसे वचन मिलते भी हैं कि हमारे को ज्ञान कब उत्पन्न होता है विवेक ज्ञान कब उत्पन्न होता है जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तब विवेक आता है नहीं तो विवेक भी नहीं आएगा जो एक विवेक की स्थिति बनती है वैराग्य उससे उत्पन्न होता है अध्यात्म की एक स्थिति बनती है वो जिसके पापकर्म अधिक है उसको वो स्थिति ही नहीं आएगी भले ही वो उन पुस्तकों तो को देख ले वो भले ही उन उस तरह के प्रवचनों को सुन ले भले ही वो उस तरह के भजनों को सुन ले ऐसे व्यक्तियों को देख लेकिन ले। उसके अंदर विवेक पैदा नहीं होगा वो इस स्थिति में पहुंचेगा ही नहीं उसकी ग्राह्यता ही नहीं होगी उसके चित्रबंध है वो तो प्राप्ति ही नहीं कर सकता है उनको क्योंकि उसके पाप कर्म अधिक है भी उदघटित ही नहीं होने देंगे उसको ज्ञान विवेक पैदा ही नहीं होने देंगे उसको तो प्राणायाम आदि करके अपने पाप कर्मों को हम अपने संस्कारों को भोग करके अस्ध्याय करके ये सब करके धीरे धीरे वो कमजोर होते हैं क्षीण होते हैं नए पाप कर्म करते नहीं है पुराने भोग भोग करके क्षीण होते हैं संस्कार क्षीण होते जाते हैं तो अब हमारे उसमें उद्घाटन प्रारंभ होता है तब अब ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है अधिक प्राप्ति होती है तब फिर विवेक प्राप्त होता है तो कोई को सोचे कि हम तो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं इतना सब कर रहे हैं और अब एकदम से बोले अध्यात्म में आते ही हो जाएगा ऐसे कितने व्यक्तियों को देख लोगे गए अध्यात्म के संपर्क में आ गए अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आ गए अच्छे ग्रंथ पढ़ लिए सारे प्रवचन पढ़ लिए शिविरों में चले गए लेकिन फिर भी नहीं होगा उनका जिनकी प्रयत्न की न्यूनता है वो एक अलग बात है वो तो प्रयत्न करते करते भी नहीं कर पाएंगे ढीला हो जाएगा उनका उनको बहुत जोर पड़ेगा प्रयत्न करने में समस्या आती रहेगी ये नहीं होगा कभी ये होगा कभी होगा बोले इच्छा ही नहीं करती है मेरी क्या करूं जानता हूं लगे प्रयत्न नहीं होता है कुछ भी उसका कारण कर्माशय कर्म भी होता है अंदर की मलिनता भी होती है उसको भी हमें साफ करना होता है तब हम इस रास्ते पर ठीक चल पाते तो प्राणायाम के अभ्यास से वो दुर्बल होता है प्रतिक्षण क्षीण होता है तथा चौकतम जैसा कि कहा गया है तपो न परम प्राणायामात प्राणायाम से बढ़कर के कोई तप नहीं है ततो विशुद्धिर मलाानाम दीप्तिश्च ज्ञान और ऐसा करने पर विशुद्धिर मलानाम मलों की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है ये बिल्कुल वैसी ही बात है जहां योगांगों के अनुष्ठान में कहा था योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक सभी अंगों से मल का क्षीण होना होता ही है अशुद्धि का क्षय होता ही और ज्ञान की दीप्ति होती है प्राणायाम से विशेष रूप से होता प्राणायाम से भी होता है उसी शैली में कहा विशुद्धिर विशुद्ध विशुद्धिर नाम मल की विशुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है तप को तप की एक अपनी विशेष महत्ता है पीछे भी जो तपस्व ईश्वर प्रणिथान क्रिया योग के संदर्भ में उन्होंने बात को रखा था कि तप से क्लेशछीन होते हैं तो तो तो कर्मों को प्रतनु कर देता है क्लेश को तनु कर देता है समाधि की तरफ बढ़ाता है उन्मुख करता है वो तप तो करना होता है तो प्राणायाम भी एक तप है और तप में तप किसे कहते हैं तपो द्वंद्व सहन हो दो द्वंद्व को सहन करते हैं उसमें भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब हैं, उसी तरह से एक द्वंद्व है जीवन और मरण का जीवित और मरण जीवित और मरण मृत्यु जन्म और मृत्यु जन्म मृत्यु ये भी तो एक द्वंद्व है दो दो मिलकर के इसको सहन करना तो प्राणायाम में हम मृत्यु का सहन करते हैं मृत्यु को सहन करते हैं। मृत्यु सामने आ जाती है आने वाली होती है क्योंकि हम श्वास को रोक देते हैं जैसे फांसी लगती है श्वास रुकता है ऐसे ही हम प्राणायाम में करते हैं प्रयत्नपूर्वक करते हैं नियंत्रित रूप से करते हैं तो उसको हम मृत्यु को सामने देखते अनुभव करते हैं ये इसलिए प्राणायाम भी तप है द्वंद्व को इसमें सहन किया जाता है और मृत्यु से बढ़कर के तो कौन सा कष्ट होगा भूख और प्यास मृत्यु के सामने क्या है सर्दी और गर्मी मृत्यु के सामने क्या है मान और अपमान मृत्यु के सामने क्या है मृत्यु तो सबसे बड़ा कष्ट है उसको यहाँ पर प्राणायाम में हम झेलते हैं उसका सहन करते हैं उसका प्रयास करते हैं तो ये द्वंद्व का सहन करना होने से ये तप हो जाता है और तप के होने से इसमें हमें जो तप से जो जो लाभ मिलते हैं वो इससे भी लाभ मिलते हैं वो अज्ञान अंधकार हमारा क्षीण होता जाता है तपो न परम प्राणायाम तत्विशुद्धिर मला नाम दीप्तिश ज्ञान तो प्राणायाम के करने से जिस समय हमारा श्वास रुकता है तो हमारा ये पूरा शरीर का तंत्र सक्रिय हो जाता है एक तरह से यह आकस्मिक अवस्था हमारे लिए आ जाती है इमरजेंसी आ जाती है काम छोड़ करके इसी तरफ हम एकाग्र होते हैं इसलिए प्राणायाम से एकाग्रता बनती है मल भी होता है हमारा पूरा शरीर इसी के लिए सक्रिय हो जाता है कैसे सबसे पहले श्वास आए मस्तिष्क भी उसी तरफ काम करेगा हृदय के लिए भी श्वसन के लिए भी सर चीज ऐसी होगी कि जल्दी से जल्दी हम लें इसलिए जब घबराहट होती है तो कितना बल लगने लग जाता है बहुत अधिक बल लगता है हाथ पैर सब एकदम से बल लगेगा कि कितनी जल्दी से इसको जैसे सांस को अंदर खींच लें पूरा शरीर जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हुए पूरे शरीर का बल लगाते हैं कुछ भी कसर न छूट जाए ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे में घबराहट होती है और थोड़ी अधिक घबराहट होती है पूरा शरीर केवल इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि श्वास अंदर आए जल्दी से मन भी वहीं पर टिक जाएगा पूरे शरीर की क्रियाएं उससे संबंधित होंगी और श्वास ले लिया उसके बाद में वो प्रयत्न एकदम कम हो जाते हैं पूरे तंत्र को मस्तिष्क को, को सक्रिय कर दिया जाता है इस समय जैसे कि आकस्मिक घंटी बजती है इमरजेंसी की घंटी बजती है हॉर्न बजता है तो सब एकदम सक्रिय हो जाते हैं मिलिट्री में हो और कहीं हो साइरन बज गया तो सारे अपने हथियार ले लेकर के आ जाते हैं सारे एकदम सक्रिय हो जाते हैं तो ऐसे ही जिस समय हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क है हृदय है फेफड़े हैं, यकृत है आते हैं सब सारा का सारा तंत्र हमारा अधिक सक्रिय हो जाता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया अधिक हो जाती है हड्डियों के अंदर जो रक्त जमा हुआ है वो स्थिर है कि कभी काम में आएगा उसको खुन में छोड़ा जाता है कि जल्दी से ऑक्सीजन आए सब उपाय करेंगे तो सारा का सारा तंत्र ऐसा होने से उससे हमारे को लाभ होता है लेकिन यह स्थिति बार बार नहीं बननी चाहिए अधिक नहीं बननी चाहिए जैसे कि सायरन अगर बजे आकस्मिकता और वो बार बार बसता रहे तो तो सक्रियता नहीं हो ढीला होता बल्कि हानि करता है वो इसलिए महर्षि दयानंद ने जब प्राणायामों की संख्या निश्चित की तो इक्कीस की इससे ज्यादा नहीं।, नहीं तो जो लाभ होने वो उल्टा और हानि होने लग जाएगी जैसे कि सामान्य स्थितियों में कुछ भी विपरीत होने लगे तो हम थोड़े से जागरूक होते हैं सांस चढ़ जाती है हृदय धड़कने लगता है मांसपेशियों में ताकत आ जाती है एक तरह से तनाव के लक्षण है और ये कभी कभी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ये अच्छा ही है लेकिन हर समय ये तनाव रहने लगे तो ये रोग बन जाता है हानि करता है जल्दी मृत्यु को ले आता है हर परिस्थिति बस आकस्मिक ही बनी हुई हो बार बार बार बार तो वो तनाव का लगातार बना रहना हानिकारक होता है जो आजकल तनाव का रोग है टेंशन का रोग है उससे तरह तरह के अन्य रोग पैदा हो जाते हैं वो कब हानिकारक होता है जब देर तक बना रहता है उसका ये अर्थ नहीं है कि तनाव इस शरीर में बनाए तो वो हानिकारक ही है सदा अब किसी चोर को हमें पकड़ना है तो उस समय तो सांस फूलना ही चाहिए धीरे धड़कना ही चाहिए मांसपेशियों में शक्ति, शक्ति आनी ही चाहिए नहीं तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको छूट जाएगा वो तो ऐसी स्थितियों में ही बस उतना हमारे को इसको सक्रिय करने के लिए आवश्यक करना होता है वो हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं मन भी एकाग्र होता है शरीर भी अच्छा होता है बुद्धि सक्रिय होती है सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है और हमारा ज्ञान इसमें बढ़ता चला जाता है और एक और इसका लाभ बताया तेपन सूत्र धारणा सूच योग्यता मनस धारणा मतलब देश बंध चित्त से धारणा आगे आएगा तो प्राणायाम के करने से मन एक स्थान पर टिकता है रज का क्षय होता है रजोगुण का क्षय होता है प्राणायाम से इसलिए भाष्यकार ने कहा प्राणायाम अभ्यासा देव प्रच्छन विधारणाभ्याम वाप्राणी वचनात्से धारणा की योग्यता बढ़ती है हमारी धारणा की क्षमता बढ़ती है मन टिकता है प्रकाश के आवरण का क्षय होता है और धारणा की योग्यता बढ़ती है ये दोनों आध्यात्मिक लाभ है आंतरिक लाभ है ये शारीरिक लाभ नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि ये प्राणायाम ध्यान आदि की दृष्टि से कहे गए योगांगों की दृष्टि से कहे गए हैं इसलिए वो लाभ यहां पर बताए गए हैं तो ये प्राणायाम का विषय यहां पर समाप्त होता है प्रण साधारण ओके